श्री श्री राम कृष्ण कथा राम कृष्णो दक्षिणेशरे तथा भक्त भक्तगृह दसम परछेद बलराम दर्शन मंदर ईश्वरदर्शन प्रसंग जीवनोद्देश्य अपरे दुत्रशीष्टादत आंग्लाध्य अगस्तमास अष्टादे हनि भाद्रपद दिवसे, दिवस शनिवासरेपरा बलराम गृह आगत श्री प्रभु अवतारत बोधय श्रीरामकृष्ण भक्ता प्रति अवता लोकशिक्षा भक्त भक्तसि ठतिह्य सोपन पंक्ता गता कौती अन्ये लोकाः छदारोहणाय भक्तिपथे स्थास्यन्ति यावन्न गण्य ज्ञानलाभो भवति यावन् सर्वे कामा अपगच्छेयुः सर्ववासनाक्षये एव छदारोहणं सम्भवति आपणिको यावन् आयव्ययपरिगणना समाप्यते तावन्न निद्रां गच्छति पुस्तिकायां परिगणना निर्दुष्टेति निश्चित निद्रा मटर्मोद प्रति झम्पे नवश्य सिद्धेत झम्पे नवश्य सिद्धेत अस्त केशवसन शिवनाथ था उपासना सादृशी नीति मटर महाशय महाशय भाव यहां वजती ते उद्यान वर्णनमे कुर परंम उद्यान स्वामो दीक्षालाभकमें कुरी प्राय उद्यान वर्णना या आरंभस्तरामकृष्ण समीचीन उद्यान पन्वेत कार्यम ईश्वर साक्षात्कार जीवन लक्ष्यम श्रीरामकृष्ण बलराम गृह पर्यट्य इध अधराल परम सन्ध्याधर अभ्यर्थना प्रकोष्ठे नाम संकर्तन नृत्य करो वैष्णवचरण कीतन गायको गायती अधर मास्टर महाशय राखालादय उपस्थिता सी अधर गृह कीर्तनानंद अधर प्रत्युपदेशर्तनाभु आवाष्ट स उपबिष्टो राखाला वह अत्रत्यम् अम्भो न श्रावणीयम् श्रावणीयं जलं सजवमेति निरेति च अत्रत्यः शिवः पातालभिक्षवः प्रतिष्ठापितः शिवो न त्वं कृतकोपो दक्षिणेश्वरतः प्रत्यागतः अहं मातरं प्रार्थितवान् मातरस्य अपराधं न गणय किं श्रीरामकृष्णोऽवतारः पातालभिक्षुभः पुनरधर भाभा भीष्ट सन् वजती वस्म जन्म कीर्तन तदेव आसी तदे अधर अधरजिह्वाम अंगुया स्पर्श लिलेख च किंचिज्जिह कित्थम अधर अधरस्य दीक्षा संपन्ना